यह तो बड़े मजे की बात हो गई धनिक को भी धन से तौलते हो और त्यागी को भी धन से ही तौलते हो दोनों की कसौटी एक तब तो धन परम मूल्य हो गया इस संसार में भी उसी से प्रतिष्ठा है और उस संसार में भी उसी से प्रतिष्ठा है तो धन का सिक्का तो आत्यंतिक सिक्का हो गया यही नहीं चलता परलोक में भी वही चलेगा फिर महावीर के मानने वालों को लगा होगा कि बुद्ध के शास्त्रों में इतना इतने, इतने हाथी गुणों का वर्णन उससे बढ़ा के बताओ फिर ये दौड़ मच गई होगी प्रतियोगिता मच गई होगी बहुत बढ़ा के बताने लगे बुद्ध भी कोई बहुत बड़े सम्राट नहीं थे नेपाल की एक छोटी सी जागीर के मालिक थे कपिल वस्तु कहां खो गई पता भी नहीं चलता छोटा सा राज्य था लेकिन हमारे पास और कोई उपाय नहीं ऐसा नहीं है कि इस देश में और लोगों ने त्याग नहीं किया लेकिन हिंदुओं के सब अवतार राजपुत्र जैनों के 24 तीर्थंकर राजपुत्र बुद्ध राजपुत्र ये तीन बड़े धर्म इन तीनों बड़े धर्मों के जो श्रेष्ठतम पुरुष हैं सब राजपुत्र मामला क्या है मामला साफ है गरीबों ने भी छोड़ा लेकिन गरीबों को छोड़ने पर तो गिनती क्या करोगे कैसे करोगे अमीरों ने छोड़ा तो गिनती हो सकी अमीरों ने छोड़ा तो हमारे चित्र पे छाप पड़ी हमें लगा हां कुछ छोड़ा हमारे मन में धन का इतना मूल्य है हम धन के ऐसे दीवाने कि हमारे सोचने की सारी प्रक्रिया धन से बन गई तो त्याग हो तो भी धन तो भी हम पूछते कितने का त्याग हमारा पूछना वही है हमारा जानना वही हमारा मानना वही है किसी ने दस रुपए छोड़ दिए तुम कहोगे क्या कोई बड़ी भारी बात कर दी लाखों छोड़ने वाले पड़े किसी ने करोड़ छोड़े तो कुछ बड़ी बात हुई इस मनुष्य की भ्रांत मनोदशा का परिणाम यह हुआ कि दान का अर्थ ही धन से बन गया जैसे ही तुम सुनते हो दान दो तुम्हें ख्याल अपनी जेब का आता है दान का कोई अनिवार्य संबंध धन से नहीं है दान का संबंध जीवन की एक शैली से है दान का अर्थ है जीवन को बांटो जीवन को सिकोड़ो मत फैलाओ जीवन की प्याली से दूसरों की प्याली में जितना रस बह सके बहने दो तो, कृपण ना हो जीवन में अगर हंसी दे सकते हो किसी को हंसी दो अगर नाच दे सकते हो किसी को नाच दो आलिंगन दे सकते हो किसी को आलिंगन दो किसी का हाथ हाथ में लेके बैठ सकते हो और उसे राहत मिलेगी तो राहत दो किसी के दुख में रो दो आंसू गिराओ किसी की खुशी में नाचो मगन हो जाओ ये सब दान है दान की अनंत संभावनाएं धन पर दान को मत बांधो नहीं तो गरीब क्या दान करेगा धन पर मत बांधो दान को नहीं तो उल्टे परिणाम होते जिनको दान करना पहले धन इकट्ठा करना होता और धन इकट्ठा करने में तुम कितना कष्ट दे देते हो दूसरों को और फिर उसी को बांटते हो जब बांटना ही है तो इकट्ठा क्यों करना लेकिन लोग सोचते हैं कि धन होगा तभी तो दान हो सकेगा और दान के बिना तो मोक्ष नहीं गलत है यह पूरा चिंतन यह पूरी तर्क सरणी प्रत्येक व्यक्ति दान कर सकता है जिसके पास कुछ भी नहीं है वह भी खूब दान कर सकता है और अक्सर ऐसा होता है जिसके पास कुछ भी नहीं है वही दान कर पाता है क्योंकि उसे छोड़ने का डर ही नहीं होता कुछ है ही नहीं तो खोएगा क्या इसलिए तुम अमीर आदमी को कंजूस पाते हो गरीब को कंजूस नहीं पाते गरीब दे सकता है ऐसे ही नहीं है मैंने सुना है गरीब आदमी की झोपड़ी पर रात जोर की वर्षा हो रही थी फकीर था छोटी सी झोपड़ी थी स्वयं और उसकी पत्नी दोनों सोए थे आधी रात किसी ने द्वार पर दस्तक दी फकीन ने अपनी पत्नी से कहा उठ द्वार खोल दे पत्नी द्वार के करीब सो रही थी पत्नी ने कहा इस आधी रात में जगह कहा है कोई अगर शरण मांगेगा तो तुम तो मना ना कर सकोगे बरसा जोर क्यों हो रही कोई शरण मांगने के लिए द्वार आया होगा जगह कहां है उस फकीर ने कहा जगह दो के सोने के लायक काफी तीन के बैठने के लायक काफी होगी तो दरवाजा खोल लेकिन द्वार आया आदमी को वापिस तो नहीं लौटाना दरवाजा खोला कोई शरण ही मांग रहा था भटक गया था और वर्षा मुसलाधार थी तीनों बैठ के गपशप करने लगे सोने लायक तो जगह न थी थोड़ी देर बाद किसी और आदमी ने दस्तक दी फिर फकीर ने अपनी पत्नी से कहा खोल पत्नी ने कहा आप करोगे क्या जगह कहां है अगर किसी ने शरण मांगी उस फकीर ने कहा अभी बैठने लायक जगह फिर खड़े रहेंगे मगर दरवाजा खोल फिर दरवाजा खोला फिर कोई आ गया अब वे खड़े होकर बातचीत करने लगे इतना छोटा झोपड़ा और तब अंततः एक गधे ने आके जोर से आवाज की दरवाजे को हिलाया फकीर ने का दरवाजा खोलो पत्नी ने कहा तुम पागल हुए ये गधा है आदमी भी नहीं फकीर ने कहा हमने आदमियों के कारण दरवाजा नहीं खोला था अपने हृदय के कारण खोला था हमें गधे और आदमी में क्या फर्क हमने मेहमानों के लिए दरवाजा खोला था उसने भी आवाज दी उसने भी द्वार हिलाया है उसने अपना काम पूरा कर दिया अब हमें अपना काम पूरा करना दरवाजा खोलो उसकी औरत ने कहा आप तो खड़े होने की भी जगह नहीं उसने कहा भी हम जरा आराम से खड़े फिर सट के खड़े होंगे और याद रखे एक बात कि ये कोई अमीर का महल नहीं कि जिसमें जगह की कमी हो यह गरीब का झोपड़ा है इसमें खूब जगह है यह कहानी मैंने पढ़ी तो मैं हैरान हुआ उसने कहा यह कोई अमीर का महल नहीं है जिसमें जगह ना हो यह गरीब का झोपड़ा है इसमें खूब जगह है जगह महलों में और झोपड़ों में नहीं होती जगह हृदयों में होती अक्सर तुम पाओगे गरीब कंजूस नहीं होता कंजूस होने योग्य उसके पास कुछ है ही नहीं पकड़े तो पकड़े क्या जिस जिस आदमी अमीर होता है वैसे कंजूस होने लगता है क्योंकि जैसा जैसा पकड़ने को होता है वैसे वैसे पकड़ने का मोह बढ़ता लोग बढ़ता है निन्यानबे का चक्कर पैदा हो जाता है जिसके पास निन्यानबे रुपए हो उसका मन होता है कि किसी तरह सौ हो जाएं तुम तो उससे एक रुपया मांगो वो न दे सकेगा क्योंकि एक गए तो अंठानबे हो जाएंगे अभी सौ की आशा बांध रहा था अब हुए पूरे अब हुए पूरे नहीं दे पाएगा लेकिन जिसके पास एक ही रुपया है वो दे दे सकता है क्योंकि सौ तो कभी होने नहीं है ये चला ही जाएगा रुपया तुमने भी अपने मन में ये तर्क कई बार पाया होगा लोगों के पास एक रुपए का फुटकर नोट होता है जल्दी चला जाता है सौ रुपए का नोट होता है तो वो तोड़ते ही नहीं वो कहते हैं तोड़ना ठीक नहीं क्योंकि टूटा गया सौ पे पकड़ ज्यादा हो जाती हजार का हो तो और पकड़ ज्यादा हो जाती कहीं टूटना चाहे टूटा की गया जितना कम है उतनी पकड़ भी कम होती और चला तो जाएगा ही अभी नहीं तो थोड़ी देर में चला जाएगा पकड़ने का अर्थ भी क्या है तो ऐसा नहीं कि गरीबों ने दान नहीं किया सच तो यह है गरीबों ने महत्व दान किया मगर उनका ध्यान उनका दान लेखे जोखे में नहीं आता उनके दान को लेखे जोखे में लाने का तराजू नहीं है उन्होंने प्रेम दिया धन नहीं था धन तो था ही नहीं देते क्या उन्होंने प्रेम दिया महल तो थे नहीं हाथी घोड़े हीरे सवार तो थे नहीं लेकिन जो था अपना जीवन था वह दिया अपना प्रेम दिया अपनी सहानुभूति थी अपनी करुणा थी मगर उसको तो कैसे नापो किस तराजू पे नापो इसलिए धनियों का दान तो खूब चर्चा की जाती धन दानशाली हो जाते दाता हो जाते गरीब का कोई हिसाब नहीं लगाया जाता धन से दान को मत जोड़ना दान को धन से मत जोड़ना दान बहुत बड़ी बात है दान की उस बहुत बड़ी घटना में धन का दान भी एक हिस्सा मात्र है और बहुत छोटा क्षुद्र हिस्सा कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है साधारण अति साधारण उसमें असली हिस्से तो और हैं आत्मा के प्रेम के ज्ञान के बोध के अब देखो मजा महावीर ने महल छोड़ा धन दौलत छोड़ी उसका शास्त्रों में खूब वर्णन है और फिर जीवन भर उन्होंने प्रेम बांटा ज्ञान बांटा ध्यान बांटा उसका कोई वर्णन नहीं उसको कोई दान मानता ही नहीं मैं चौंकता हूं कभी यह देखकर कि शास्त्र लिखने वाले भी कैसे अंधे लोग होते फिर कोई यह नहीं कहता कि महावीर ने कितना ध्यान बांटा कितने लोगों के ध्यान के दिए जलाए ऐसे ही थोड़ी जल जाते हैं ध्यान के दिए महावीर की ज्योति छलांग लेती तब किसी बुझे दिए में ज्योति आती महावीर अपने प्राणों को डालते जाते हैं कितने लोगों में उन्होंने अपने प्राण डाले कितने लोगों की श्वासें सुगंधित हो गई कितने लोगों के जीवन में शांति आई नहीं इसका कोई हिसाब नहीं वो जो कंकड़ पत्थर बांट के निकल गए थे महल से वो महल भी उनका नहीं था वो कंकड़ पत्थर भी उनके नहीं थे वो छूट ही जाने थे आज नहीं कल मौत आती और सब छीन लेती उसका हिसाब लगाया गया है लेकिन महावीर ने कितने लोगों को ध्यान दिया कितने लोगों को प्रेम दिया लोगों को ही नहीं फकीर के गधे को याद रखना महावीर ने कीड़े मकोड़ों को भी उतना ही प्रेम दिया जितना मनुष्यों को इसलिए पैर भी फूक फूक के रखने लगे कि किसी को चोट ना लग जाए रात महावीर करबट नहीं बदलते थे क्योंकि करबट बदले और कोई रात कीड़ा मकोड़ा आ गया हो पीठ के पीछे विश्राम कर रहा हो दब जाए मर जाए तो एक ही करबट सोते थे ये दान चल रहा है अब हीरे जवारात तो नहीं है बांटने को अब असली हीरे जवारात बांटे जा रहे हैं मगर हमारे तथाकथित शास्त्र लिखने वाले को असली ही जवारातों का तो कोई पता नहीं कबीर के पास महल तो नहीं था छोड़ने को था ही नहीं इसलिए कबीर तीर्थंकर बनने से वंचित रह गए इसलिए कबीर अवतार ना बन सके इसलिए कबीर पैगंबर ना बन सके इसलिए कबीर चूक गए और कबीर ने जो बांटा कबीर ने जीवन भर जो बांटा जो मस्ती बांटी जो आनंद बांटा जो रस बांटा कबीर ने न मालूम कितने लोगों के जीवन में फूल बरसाए, उस सब का हिसाब कौन करेगा तो मैं तुम्हारे मन से यह भ्रांति तोड़ देना चाहता हूं कि धन और दान एक आर्थी है दान बहुत बड़ी घटना है धन का दान उस बड़ी घटना में एक छोटा सा पहलू बहुत छोटा सा पहलू असली बात है प्रेम दान और प्रेम पर्यायवाची हैं, दान और धन पर्यायवाची नहीं हम दीवानों की क्या हस्ती है? हैं? आज यहां कल वहां चले मस्ती का आलम सांस चला हम धूल उड़ाते जहां चले आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले अभी सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहां चले किस और चले यह मत पूछो चलना है बस इसलिए चले जग से उसका कुछ लिए चले जग को अपना कुछ दिए चले दो बात कहीं दो बात सुनी कुछ हंसे और फिर कुछ रोए छक्कर सुख-दुख के घूटो को हम एक भाव से पिए चले हम भिकम की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले हम एक निशानी सी और पर ले असफलता का भार चले हम मान रहित अपमान रहित जी कर खुलकर खेल चुके हम हंसते हंसते आज यहाँ प्राणों की बाजी हार चले हम बुरा भला सब भूल चुके नतमस्तक हो मुखमोर चले अभिसाप उठाकर औठों पर वरदान द्रगो से छोड़ चले अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले हम स्वयं बंदे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले हम दीवानों की क्या हस्ती है आज यहाँ कल वहां चले मस्ती का आलम सांस चला हम धूल उड़ाते जहां चले आए बनकर उल्लास अभी आंसू बनकर बह चले अभी दान पर्यायवाची है प्रेम का और केवल जो मस्त होते हैं वे ही जानते हैं दान का असली अर्थ वे अपने आंसू भी बांट देते अपनी मुस्कुराहटे भी बांट देते और एक महत्वपूर्ण बात ख्याल रखना वे बांटते इसलिए नहीं हैं कि उत्तर में कुछ मिले कि कुछ प्रतिउत्तर हो वे बांटते इसलिए हैं कि बांटने में ही आनंद है स्वंतः सुखा है यह शब्द स्वंता सुखा है बड़ा महत्वपूर्ण है यह धर्म का आधार बिंदु है जो भी करना स्वंतः सुखा है तुम्हें अच्छा लग रहा है इसलिए करना तुम्हें करने में ही मजा आ रहा है इसलिए करना जिस कृत्य के करने में ही पुण्य हो जाए बस वही कृत्य पुण्य पीछे मत देखना कि कल पुण्य होगा कि परसों पुण्य होगा कि अच्छा स्वर्ग में स्थान मिलेगा कि अच्छी योनी मिलेगी कि अगली बार राजा के घर पैदा होंगे सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा होंगे कि अगली बार ज्यादा उम्र में लेखी ज्यादा सुंदर सुखी जीवन मिलेगा। भविष्य की योजना जिस विचार में आ गई वही विचार पाप हो जाता है शुद्ध वर्तमान में जो सुखद है तुम्हारे लिए बस वही दान है वही पुण्य है और जो तुम्हारे लिए सुखद है वह अनिवार्य रूपेण दूसरों के लिए सुखद होता है क्योंकि तुम और दूसरे अलग नहीं है यहां एक का ही विस्तार है इसलिए अगर मेरे लिए कोई सुखद घट रहा है तो उस सुख की सरसराहट दूसरों के प्राणों में समाविष्ट हो जाएगी और तुमने इसे कभी कभी थोड़ा थोड़ा अनुभव भी किया है शायद बहुत जागरूक होकर विचार ना किया हो किसी व्यक्ति के पास जाके तुम उदास हो जाते हो कारण समझ में नहीं आता और किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाकर तुम प्रफुल्लित हो जाते हो कारण समझ में नहीं आता एक व्यक्ति तुम्हारे घर आता है मिलने और पीछे एक काली छाया छोड़ जाता है और दूसरा व्यक्ति तुम्हारे घर आता है और पीछे एक उल्लासमय वातावरण छोड़ जाता है तुम उदास बैठे थे किसी के आने से हंसने लगते हो तुम हंसते थे किसी के आने से उदास हो जाते हो तुमने ख्याल किया हम अलग अलग नहीं है हम जुड़े हैं हम संयुक्त हैं प्रतिपल आदान प्रदान चल रहा है हम एक दूसरे की ऊर्जा से आंदोलित हो रहे हैं इसलिए तो कोई नाचता है और तुम्हारे हाथ थाप देने लगते कोई गीत गाता है तुम्हारा कंठ उल्लसित हो जाता है तुम्हारे पैर थाप देने लगते कोई गीत गा रहा है तुम्हारे पैरों में कैसे उमंग आ जाती है ये ऊपर की बात हुई ठीक ऐसी भीतर भी घटती है यह स्थूल बात हुई ऐसी सूक्ष्म बात भी घटती है तुम आनंदित व्यक्ति के पास जाओगे ना तो वो गीत गा रहा है ना वो नाच रहा है लेकिन उसके भीतर नाच चल रहा है उसके भीतर गीत चल रहा है उसके हृदय में परम शांति है शीतलता है उसके भीतर स्वर्ग बसा है जरूर तुम्हारा अंतचेतन भी आंदोलित हो जाएगा तुम्हारे अंत में घूंगर बजने लगेंगे तुम्हारा अंतश्चेतन उसके अंतचेतन के साथ तालमेल बिठाने लगेगा तो जो व्यक्ति सुख में जी रहा है शांति में जी रहा है ध्यान में जी रहा है वो कुछ ना भी करे तो उसका जीवन दान है और जो व्यक्ति दुख में जी रहा है अशांति में जी रहा है वो कितना ही दान करे तो भी उसका जीवन दान नहीं इसलिए मैं तुम्हें दान की इस पूरी पृष्ठभूमि को ख्याल में दिलाना चाहता हूं अन्यथा तुम वाजिद के शब्दों को चूक जाओगे वाजिद के शब्द सीधे सादे। इतने विस्तार से उन्होंने ये बात कही नहीं खैर सरीखी और नदूजी बसत सीधे साधे आदमी गांव के ग्रामीण आदमी कहते हैं दान जैसी और दूसरी कोई वस्तु नहीं खैर सरीखी और न दूजी बसत खैरात दान उस जैसी कोई दूसरी वस्तु नहीं लेकिन खैर शब्द में दोहरे अर्थ एक अर्थ होता है खैरात दान और खैर का दूसरा अर्थ होता है पूछते हैं लोगों से सब ठीक ठाक तो है भीतर सब अच्छा है खैर तो है खैर का दूसरा अर्थ है भीतर सब स्वच्छ शांत आनंद भीतर सचिद आनंद इसलिए खैर जैसे छोटे से शब्द में सीधे साधे गांव के ग्रामीण आदमी ने बड़े राज की बात कह दी खैर खैरात है जिस व्यक्ति के भीतर सुख का साम्राज्य उस व्यक्ति के जीवन में आनंद की अपने आप वर्षा होती रहती उसके आसपास जो आते उन पे भी बूंदाबांदी हो जाती तब खैरात खेरा कुछ अर्थ है तब दान अर्थपूर्ण है सार्थक है तुम्हारी जिंदगी में छीना झपटी तुम्हारी जिंदगी में सिवाय छीना झपटी के और कुछ भी नहीं ईर्षा व मनस और तुम थोड़ा दान भी करते जाते हो इस आशा में कि परलोक में भी थोड़ा बैंक बैलेंस होना चाहिए वहां भी थोड़ा जमा रखना चाहिए कब जरूरत पड़ जाए कौन जाने ऐसा ना हो कि वहां बिल्कुल खाली हाथ पहुंच जाए थोड़ा वहां भी जमा कर देना चाहिए काम पड़ जाए कभी किसी क्षण में जरूरत आ जाए तो परमात्मा के सामने एकदम सिर झुका के खड़ा ना होना पड़े दे दो कुछ छोटा मोटा अक्सर तो लोग वही देते हैं जो उनके काम का नहीं होता इधर मेरे अनुभव में यह बात आई कि लोग चीजें भेंट देते हैं एक दूसरे को वही जो उनके काम की नहीं होती कुछ चीजें ऐसी जो भेंट में ही चलती रहती एक से दूसरे के पास दूसरे से तीसरे के पास तीसरे से चौथे के पास कुछ चीजें हैं जो भेंट में ही चलती रहती कुछ चीजों का लोग उपयोग ही नहीं करते उपयोग उनका कुछ है नहीं तुमको किसी ने दे दी अब तुम क्या करो उसका तुम किसी और को बांटते थे जीवन असुरक्षा से जियो घबराहट में जियो चिंता में जियो बेचने में जियो तो तुम कितना ही दान दो तुम्हारे दान का कोई मूल्य नहीं है क्योंकि तुम अपने भीतर से प्रतिपल जहर के फवारे छोड़ रहे हो वे फवारे लोगों को विषाक्त करेंगे तुम कुछ भी ना दो तुम मंगल में जियो तुम कुछ भी ना दो तो तु भी तुम दान कर रहे हो अहिर्निष्ठ दान चल रहा है जो लेने वाले हैं ले लेंगे जो पीने वाले हैं पी लेंगे जिन्होंने तय ही कर लिया है कि अपने को दुखी ही रखना है उनकी बेजान है किसी को जबरदस्ती सुखी तो नहीं किया जा सकता किसी पर सुख जबरदस्ती थोपा नहीं जा सकता कोई सुखी न होना चाहे तो कोई उपाय नहीं है उसे सुखी करने का लेकिन जो भी सुखी होना चाहते वे तुम्हारी तरंग को ले लेंगे तुम्हारी तरंग उनके भीतर एक शुरुआत हो जाएगी उनके भीतर भी गूंज पैदा होने लगेगी प्रार्थनापूर्ण व्यक्ति के पास जाते ही प्रार्थना पैदा होनी शुरू हो जाती जरूरी नहीं सभी को पैदा हो सिर्फ उन्हीं को पैदा हो जाती जो अपने हृदय के द्वार खोलकर पास जाते ऐसे पास जाने का नाम ही सत्संग है सत्संग अर्थ है मेरे हृदय के द्वार खोले और मैं किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठा हूं ऐसे व्यक्तियों के बीच बैठा हूं जो प्रभु में लीन है और मगन है जरूर उनकी ऊर्जा बहेगी जरूर उनकी ऊर्जा तुम्हारे भीतर के तारों को छेड़ जाएगी जरूर उनकी वीणा तुम्हारी वीणा को भी उत्तेजित कर देगी उन्मत्त कर देगी उनकी मस्ती तुम्हें भी डुला देगी तुम भी आनंदमग्न होने लगोगे खैर शब्द बड़ा प्यारा है भीतर खैर हो तो बाहर खैरात है और तब धन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता धन गौण बात है वाजिद के पास तो कोई धन नहीं था गरीब पठान थे मगर खूब खैरात बांटी धन तो नहीं था कम से कम बाहर का धन तो नहीं था भीतर का धन बांटा और वही असली धन है उसे ही बांटो तो बांटना है खैर शरीखी और न दूजी वसत है मेल् बासन माए मुकसत है बांटते समय कंजूस की तरह मुमत्त रोक लेना बांटते समय बर्तन का मुमत्त बांध देना बांटते समय खोले हाथ बांटना दो ही हाथ उलीचिए, उलीच देना ले ले कोई ले ले ना ले उसका दुर्भाग्य मगर ये दोस्त तुम पर ना हो कि तुमने उलीचा नहीं था